गीता तत्व चिंतन मूढ़ और तत्वज्ञ का भेद उनसठ बुद्धि भेद से बचने का उपाय प्रश्न उठता है कि तब क्या अज्ञानी को ज्ञान नहीं देना चाहिए उसके अंधविश्वासों और कुसंस्कारों को बने रहने देना चाहिए यदि ऐसा हो तब तो अज्ञानी का अज्ञानांधकार कभी दूर न होगा और श्री कृष्ण इस बात के दोषी माने जाएंगे कि उन्होंने अज्ञान को नष्ट करने की प्रेरणा देने के बदले उसे पुष्ट करने की ही प्रेरणा दी इस प्रश्न का उत्तर यह है कि भगवान का तात्पर्य अज्ञान को बनाए रखने से नहीं है वे तो चाहते हैं कि व्यक्ति का अज्ञान दूर हो पर वे नहीं चाहते कि अज्ञान तो दूर न हो और बुद्धि में विचलन अस्थिरता आ जाए अज्ञान को दूर करने का एक सार्थक उपाय है उस सार्थक उपाय का सहारा ज्ञानी को लेना चाहिए कर्म की निंदा करना कर्म से विरत होने का उपदेश करना ज्ञान लाने का उपाय नहीं है एक छोटा बच्चा जब खड़ा होना शुरू करता है तो उसको चलना सिखाने के लिए तीन पैर की गाड़ी उसके सामने रखी जाती है उसकी माँ उसका पिता उसके घर के बड़े बूढ़े उस तीन पैर की गाड़ी का सहारा लेकर झुक स्वयं चलते हैं मुन्ना ऐसे चलो तो यह जो बड़े लोगों का तीन पैर की गाड़ी के सहारे चलना है क्या वह निंदनीय है ये है क्या कोई कहता है कि देखो तो यह आदमी क्या नाजानी कर रहा है बड़ा होकर तीन पैर की गाड़ी के सहारे बच्चों के समान चल रहा है कोई ऐसा नहीं कहता क्योंकि सभी जानते हैं कि वह आदमी छोटे बच्चे को चलाना सिखाने के लिए स्वयं वैसा चल रहा है इसमें बड़े आदमी की निंदा नहीं बल्कि प्रशंसा है ठीक इसी प्रकार जो ज्ञानी है वह स्वयं कर्म करके दिखा दे कि अज्ञानी किस तरह कर्म करे ज्ञानी को अपने लिए कर्म की आवश्यकता नहीं वह प्राप्त व्यक्ति को अपने चलने के लिए तीन पैर की गाड़ी की आवश्यकता नहीं वह बच्चे को चलना सिखाने के लिए वैसा करता है इसी प्रकार ज्ञानी भी अज्ञानी को कर्म करना सिखाने के लिए स्वयं कर्म करे वह अज्ञानी में बुद्धि भेद पैदा न करे जैसे बच्चा तीन पैर की गाड़ी का सहारा लेकर चल रहा है और हम कहना शुरू कर दें यह क्या गाड़ी छोड़कर चलो यह क्या गाड़ी का सहारा लेकर चलते हो बिना किसी सहारे के चलना सीखो सुनने में बात तो अच्छी है पर क्या बिना सहारे के कोई बच्चा चलना सीख सकता है प्रारंभ में उसे सहारे की आवश्यकता पड़ेगी और यदि हमने हठपूर्वक उसे सहारा लेने से वंचित किया तो बहुत संभव है कि वह पंगु हो जाए जीवन भर चल ही न सके उचित तो यही है कि हम स्वयं तीन पैर की गाड़ी का सहारा लेकर चलकर उसे चलना सिखाए जिससे वह शीघ्र से शीघ्र चलना सीख ले एक दिन जब वह चलना सीख लेगा तो स्वयं गाड़ी का त्याग कर देगा इसीलिए ज्ञानी के लिए निर्देश है कि वह स्वयं कर्मों का भली भांति आचरण करता हुआ कर्माशक्त अज्ञानी को कर्म में लगाए ज्ञानी के लिए कहा है समाचर अच्छी तरह आचरण करता हुआ इसका क्या मतलब ज्ञानी जानता है कि कर्म का काटा कहाँ पर चुभता है वह अपने ज्ञान का लाभ अज्ञानी को दे और उसे सतत कर्म करने में प्रेरित करे ज्ञानी के लिए एक दूसरा विशेषण दिया युगतः योग में स्थित हो यदि ज्ञानी योग में स्थित हो कर्म न करे तब तो वह अज्ञानी को सिखा ही नहीं सकता ऐसे व्यक्ति तो मिलेंगे जो ज्ञान में स्थित है और समाज की परवाह नहीं करते ऐसे व्यक्ति भी मिलेंगे जो समाज के लिए दूसरों के लिए काम करते हैं पर ज्ञान में स्थित नहीं है पर ऐसे व्यक्ति तो अत्यंत विरल ही मिलेंगे जो ज्ञान में स्थित होकर भी समाज में रहकर लोगों के हित के लिए काम करते हैं यहाँ भगवान कृष्ण ऐसे ही विरल ज्ञानी की चर्चा कर रहे हैं बुद्धि भेद दो प्रकार से हो सकता है एक तो व्यक्ति उपदेश करके बुद्धि में विचलन पैदा कर दे और दूसरा स्वयं तो कर्म से विरत हो दूसरों के मन में विचलन का संचार कर दे इस प्रकार के ज्ञानी व्यक्ति से चाहे दूर रहकर उसका उपदेश सुने या उसके समीप रहकर उसका आचरण देखे दोनों ही स्थितियों में कर्म के प्रति विचणा पैदा होती है इसीलिए भगवान कहते हैं कि ज्ञानी स्वयं कर्म करे समाचरण और अज्ञानियों को कर्म करने में लगाए जोश ऐ जिससे किसी भी प्रकार की बुद्धिभेद पैदा न हो